महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व चत शमोध्याय शोकाकुल चित्त के शांति के लिए राजा सेनजीत और ब्राह्मण के संवाद का वर्णन युधिष्ठिर्वाच धर्म पिता महेशोरमाश्रिता शुभा धर्म आश्रमण श्रेष्ठ पार्थिव राजा युधिष्ठि ने कहा पितामह यहाँ तक आपने राजधर्म संबंधी श्रेष्ठ धर्मों का उपदेश दिया पृथ्वीनाथ अब आप आश्रमियों के उत्तम धर्म का वर्णन कीजिए सर्वत्र तो धर्म स्वर्ग सत्य फलम तप बहुद्वार धर्म से विफला क्रिया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 भयश्रेष्ठ जो जो पुरुष जिस जिस विषय में पूर्ण निश्चय को पहुँच जाता है जिसके द्वारा उसे अभीष्ट सिद्धि का विश्वास हो जाता है उसी को वह कर्तव्य समझता है दूसरे विषय को नहीं यथा यथा च लोक ते लोकतंत्र तथा तथा विरागोत्र जायते रात्र संचय मनुष्य जैसे जैसे संसार के पदार्थों को सारहीन समझता है वैसे ही वैसे इनमें उसका वैराग्य होता जाता है इसमें संशय नहीं है एवं व्यवस्थित लोह के बहु दो से युधिषि आत्मोक्ष निमित्तम वही यथेत मतिमान नुधिष्ठिर इस प्रकार यह जगत अनेक दोषों से परिपूर्ण है ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करे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 धने वा दारे वा वा अहो तो जी कहा वश्य जब धन नष्ट हो जाए अथवा स्त्री पुत्र या पिता की मृत्यु हो जाए तब ओह संसार कैसा दुख है यह सोचकर मनुष्य शोक को दूर करने वाले श्रम दम आदि साधनों का अनुष्ठान करे अदाप्युदातीमतिहास पुरातन यथा से विप्र कचिदे ब्रभिश्री इस विषय में किसी हितैषी ब्राह्मण ने राजा सेनजीत के पास आकर उन्हें जैसा उपदेश दिया था उसी प्राचीन इतिहास को विज्ञ पुरुष दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया करते हैं पुत्र शोका राजा सेनजीत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी वे उसी के शोक की आग से जल रहे थे उनका मन विषाद में डूबा हुआ था उन शोक विवल नरेश को देख ब्राह्मण इस प्रकार कहा किम नो मुह्यसे मूढ़ किम सोचसे कि यदा सोचंत्य सोचायाम गतिम राजन तुम मूढ़ मनुष्य की भांति क्यों मोहित हो रहे हो शोक के योग्य तो तुम स्वयं ही हो फिर दूसरों के लिए क्यों शोक करते हो अजी एक दिन ऐसा आएगा जबकि दूसरे सोचने मनुष्य तुम्हारे लिए भी शोक करते हुए उसी गति को प्राप्त होंगे तुम च ये वा हम चये चाँटे तामुपासंते पार्थिव सर्वे त्र ग्याम भो यतः गता पृथ्वीनाथ तुम मैं और ये दूसरे लोग जो इस समय तुम्हारे पास बैठे हैं सब वहीं जाएंगे जहाँ से हम आए हैं सेनजीदाच का बुद्धि किम तपो विप्र कमाधि तपोधन किम ज्ञानम किम श्रुतम चाप्य सेनजित ने पूछा तपस्या के धनी ब्राह्मण देव आपके पास ऐसी कौन सी बुद्धि कौन तप कौन समाधि कैसा ज्ञान और कौन सा शास्त्र है जिसे पाकर आपको किसी प्रकार का विषाद नहीं है सुख सुख सुख दुख भी पर भी सुख और दुख मैं और का चक्र घूमता रहता है मैं सुख में हर्ष से फूल उठता हूँ और दुख में खिन्न हो जाता हूँ ऐसी अवस्था में पड़े हुए अपने आप के लिए मुझे निरंतर शोक होता है यह शोक मेरे हृदय में डेरा डाले बैठा है ब्राह्मण आचर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 तब न पश्चाओ मैं तो अकेला हूँ न तो दूसरा कोई मेरा है और न मैं किसी दूसरे का हूँ मैं उस पुरुष को नहीं देखता जिसका मैं हूँ तथा तो उसको भी नहीं देखता जो मेरा हो न मुझ पर किसी की ममता है न मेरा ही किसी पर ममत्व आत्मा पिचाजम जम न मर्वा पृथ्वी मम यथा मम तथान चिंतन व्यथा एकताम बुद्धिमहम प्राप्य न प्रहस्ते न शरीर भी मेरा नहीं अथवा सारी पृथ्वी भी मेरी नहीं है ये सब वस्तुएं जैसी मेरी है वैसी ही दूसरों की भी है ऐसा सोचकर इनके लिए मेरे मन में कोई व्यथा नहीं होती इसी बुद्धि को पाकर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 इस लोक में प्राणियों का समागम होता है एवं पुत्राश पौत्राश्चात बंधवा तथा तेजा सेहो न कर्तव्य प्रयोगो ध्रुवी इसी तरह पुत्र पौत्र जाति बांधो और संबंधी भी मिल जाते हैं उनके प्रति कभी आसक्ति नहीं हो नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि एक दिन उनसे भिछो होना निश्चित है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 कामना जनित दुख होता है इस प्रकार बारंबार दुख ही होता रहता है सुख श्यान अंतरम दुखम दुख श्यान सुखम सुख दुखे मनुष्याणाम चक्रवत परिवर्तित सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है मनुष्यों के सुख और दुख चक्र के भांति घूमते रहते हैं सुखात्म दुखमापन्न पुनराप्यते सुखम् न निभते दुखम न निम लभते सुखम इसमें तुम सुख से दुख में आप पड़े हो अब फिर तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी जहाँ किसी भी प्राणी को न तो सदा सुखी प्राप्त होता है और न था दुखी शरीर में वातनम सुख से दुख से चाप्यायतनम शरीरम यद्य शरीर करोति कर्म तेन दे समुपासनते ही तथ यह शरीर ही सुख का आधार है और यही दुख का भी आधार है देहाभिमानी पुरुष शरीर से जो जो कर्म करता है उसी के अनुसार वह सुख एवं दुःख रूप फल भोगता है जीवित चरीरेण जातव सह जायते उभे स विवर्ते उभे स विनश्यत यह जीवन स्वभावतः शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है और दोनों साथ साथ विविध रूपों में रहते हैं और साथ ही साथ नष्ट हो जाते हैं स्नेह हाँ पास बहुविधराष्ट विषया जना आकृतार्थ से जलसे मनुष्य नाना प्रकार के स्नेह बंधनों में बंधे हुए हैं अथवा वे सदा विषयों की आसक्ति से घिरे रहते हैं इसीलिए जैसे बालू द्वारा बनाए हुए पुल जल के वेग से भ जाते हैं उसी प्रकार उन मनुष्यों की विषय कामना सफल नहीं होती जिससे वे दुख पाते रहते हैं स्नेह न तिलवत्व सर्गचक्र निपीते तिल पीढ़्रम्य क्लेशान संभव तेली लोग तेल के लिए जैसे तिलों को कोढ़ो में पेरते हैं उसी प्रकार स्नेह के कारण सब लोग अज्ञान जनित क्लेशों द्वारा सृष्टि चक्र में पिस रहे हैं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 पुत्र नाशे वित्तनाशे ज्ञाते संबंधिना प्राप्यते सो महदुखम दावाग्नि प्रतिम विभो दैवातम सरमम सुख दुखे भवा, भवा। प्रभु यहां सब लोगों को पुत्र धन कुटुंबी तथा संबंधियों का नाश होने पर दावा के समान दाह उत्पन्न करने वाला महान दुख प्राप्त होता है परन्तु सुख दुख और जन्म मृत्यु आदि यह सब कुछ प्रारब्ध के ही अधीन है असूहे चापी सशस्त्रो मित्रवानी सग्ञाशीरो दैव न लभते सुखम मनुष्य हितय से से युक्त हो या न हो वह शत्रु के साथ हो या मित्र के बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन दैव की अनुकूलता होने पर ही सुख पाता है नारम सुखाय सुहृदो नारम दुखा यत्र न च्ञाण अर्थाण न सुखा नाम अलम धर्म अन्यथा न तो सुहृद सुख देने में समर्थ है न शत्रु दुख देने में समर्थ है न तो बुद्धि धन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 बुद्धिम्त चूरम च मूढं मूढ़ भीरु जडम दुर्बलं दुर्बल बलवत भागिनं भजते सुखम बुद्धिमान सूर्यीर मूढ़ दर्पो गूंगा दुर्बल और बलवान जो भी होगा भाग्यवान्द हो जिसके अनुकूल होगा उसे बिना यत्न के ही सुख प्राप्त होगा धैनुस्य गोपस्या स्वामीन सत्तर च भया अपिभति यस्य आधे तस्ती दूध देने वाली गौ बछड़े की है या उसे दूहने अथवा चराने वाले ग्वाले की है या रखने वाले मालिक की है अथवा उसे चुरा कर ले जाने वाले चोर की है वास्तव में जो उसका दूध पीता है उसी की वह गाय है ऐसा विद्वानों का निश्चय है ये च मूढ़ तमालोके जुद्धे परम गता ना मेधन्ते, मेधन ते इस संसार में जो अत्यंत मूढ़ है और जो बुद्धि से परे पहुंच गए हैं वे ही मनुष्य सुखी हैं बीच के सभी लोग कष्ट भोगते हैं अंत्य सूर्य बिर धीरा अन्य मध्य सूरे बिर अंत्य प्राप्ति सुखामा दुखम अंतरम मंत्रो ज्ञानी पुरुष अंतिम स्थितियों में भ्रमण करते हैं मध्यवर्ती स्थिति में नहीं अंतिम स्थिति की प्राप्ति सुख स्वरूप बताई जाती है और उन दोनों के मध्य की, की स्थिति दुख रूप कही गई है सुखम स्विति दुर्मेधा स्वान्ह कर्माण चिंतन अभिज्ञान महता कम्बल हेन व समृत खोटी बुद्धि वाला मूर्ख मनुष्य अपने कर्मों के शुभा शुभ परिणाम की कोई परवाह न करके सुख से सोता है क्योंकि वह कंबल से ढके हुए पुरुष की भांति महान अज्ञान से आवृत रहता है ये ता तान नैवा चाण व्यथयंती कदाचन किंतु जिन्हें ज्ञान जिन सुख प्राप्त है जो द्वंद्व से अतीत है तथा जिनमें मस्रता का भी अभाव है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 और दुख की परिस्थिति में अतिशय संताप का अनुभव करने लगते हैं नित्य प्रमुदिता बूढ़ा परिभूत्याचे मूर्ख मनुष्य स्वर्ग में देवताओं की भांति सदा विषय सुख में मग्न रहते हैं क्योंकि उनका चित्र विषय शक्ति के कीचड़ में लतपत होकर मोहित हो जाता है सुखम दुखांतम आलस्यम दुखम दाख्यम सुखोदय भूतस्तियां आलस्य सुखसा जान पड़ता है परंतु वह अंत में दुखदायी होता है और कार्यकोशल दुख सा लगता है परंतु वह सुख का उत्पादक है कार्यकुशल पुरुष में ही लक्ष्मी सहित ऐश्वर्य निवास करता है आलसी में नहीं सुखम वधिवा दुखम प्रियं य प्रिय प्राप्त प्राप्त उपासीता हृदय नपराजि अत बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख प्रिय अथवा अप्रिय जो जो प्राप्त हो जाए उसका हृदय से स्वागत करे कभी हिम्मत न हारे शोक स्थान सहस्रारि भयस्थान शता दिवसे दिवसे मूढ़ आविशंते न शोक के हजारों स्थान है और भय के सैकड़ों स्थान है किंतु वे प्रतिदिन मूर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं विद्वानों पर नहीं बुद्धिमंत कृतप्रज्ञम शुश्रूसुमन सूजकम दांतम जितेंद्रियम चापी शोको न स्मृति डरम जो बुद्धिमान उहा में कुशल एवं शिक्षित बुद्धिवाला अध्यात्म शास्त्र के श्रवण की इच्छा रखने वाला किसी के दोस्त न देखने वाला मन को वश में रखने वाला और है उस मनुष्य को शोक कभी छू भी नहीं सकता एताम बुद्धिम हेदा विद्वान पुरुष को चाहिए कि इसी विचार का आश्रय लेकर मन को काम क्रोध आदि शत्रुओं से सुरक्षित रखते हुए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 संसार में जो कुछ इस लोक के भोगों का सुख है और जो स्वर्ग का महान सुख है वे दोनों तृष्णाक्षय से होने वाले सुख की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं है पूर्वदेह कृतम कर्म शुभम व शुभम प्राजम तथा शूरम भजते आदि संकृतम मनुष्य बुद्धिमान हो मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो उसने में जैसा आ, शुभ या अशुभ कर्म किया है उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है एवं एवं परिवर्तन ते दुखा चुखा च इस प्रकार जीवों को प्रिय अप्रिय और सुख दुख की प्राप्ति बार बार क्रम से होती ही रहती है इसमें संदेह नहीं है एताम बुद्धि समास्था सुखमास्त गुणान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 क्योंकि जब इसकी सिद्धि में कोई बाधा आती है तब वह विद्वानों द्वारा यही प्राणियों के शरीर के भीतर क्रोध के नाम से पुकारा जाता है यदा संघर्ष तते कामानी व सर्वठ तदात्मज्योतिरात्मा आत्मनिव प्रप्यति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 न बिभेती यदा चा जदा चास्म नदा नहीं क्षति न देश ब्रह्म सम्पद्यते तदा जब यह किसी से भय नहीं मानता और इससे भी किसी को भय नहीं होता तथा तो जब यह किसी वस्तु को न तो चाहता है और न उससे द्वेषी करता है तब पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उभय सत्यानते त्यक्ता शोकनंद उभया भय प्रिया प्रिय परित्यज प्रशांतात्मा जब यह साधक सत्य और असत्य अर्थात जगत के व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों का शोक और हर्ष का भय और अभय का तथा तो प्रिय और अप्रिय आदि समस्त द्वंद्वों का परित्याग कर देता है तब उसका चित्त शांत हो जाता है यदा न कुरते धीर सर्वभूत सुपापक कर्मणा मनता वाचा ब्रह्म सम्पद्य तदा जब धैर्य सम्पन्न ज्ञानवान पुरुष किसी भी प्राणी के प्रति मन वाणी और क्रिया द्वारा पापपूर्ण पूर्ण बर्ताव नहीं करता तब पर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है या दुस्त्यु नो सौ प्राण अंति को्यजत सुखम खोटे बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है जो मनुष्य के जीर्ण वृद्ध हो जाने पर भी स्वयं कभी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणों के साथ जाने वाला रोग बनकर रहती है उस तृष्णा को जो त्याग देता है उसी को सुख मिलता है अत्र पिंगल आगा श्रुयंति पार्थिव यथाश्य काले पे भे धर्मम सनातनम राजन इस विषय में पिंगला की गाई हुई गाथाएं सुनी जाती है जिसके अनुसार चलकर संकट काल में भी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 वह बड़े कष्ट में पड़ तो रहकर इस प्रकार विचार करने लगी पिंगलो चिम अंत के रमणम संतम गुरा पिंगला बोली मेरे सच्चे प्रियतम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 कांता मिहायायम मस्यते जिसमें एक ही खंभा और नौ दरवाजे हैं तो शरीर रूपी घर को आज से मैं दूसरों के लिए बंद कर दूंगी यहाँ आने वाले उस सच्चे प्रियतम को जानकर भी कौन नारी किसी हार मांस के पुतले को अपना प्राण वल्लभ अकामाम अका धुरता नरकरूपिण न पुनर्वंच्य प्रतिबुद्धास्मृागृ अब मैं मोह निद्रा से जग गई हूँ और निरंतर सजग हूँ कामनाओं का भी त्याग कर चुकी हूँ अत नरक रूपी धूर्त मनुष्य काम का रूप धारण करके अब मुझे धोखा नहीं दे सकेंगे अनर्थो ही भवेदर्थो दैवात्वकृति नवाम संबुद्धा हम निराकारा ना हद्जेन्द्रिया भाग्य से अथवा पूर्व कृत शुभ कर्मों के प्रभाव से कभी कभी अनर्थ भी अर्थ रूप हो जाता है जिससे आज निराश होकर मैं उत्तम ज्ञान से संपन्न हो गई हूँ अब मैं अजितेन्द्रिय नहीं रही हूँ सुखम निराश स्पित नैराश्यम परम सुखम आशा मनाश कृत ही सुखम स्वित पिंगला वास्तव में जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं है वही सुख होता है आशा का न होना ही परम सुख है देखो आशा को निराशा के रूप में परिणत करके पिंगला नींद सोने लगी भिष्म विप्रश्च हे तो मदभी प्रभाषित पर्यवस्थापित राजा से नम सुखी जी कहते हैं राजन ब्राह्मण के कहे हुए इन पूर्वोक्त तथा अन्य युक्त युक्त वचनों से राजा सेनजीत का चित्त स्थिर हो गया वे शोक छोड़कर सुखी हो गए और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे इस स्त्री महाभारत ही शांति पर मोक्ष धर्म परवड़ी ब्राह्मण सेनजीत संवाद कथ रही चतुसप्तधिक शतभ्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में ब्राह्मण और सेन्यजीत के संवाद का कथन विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ